लेसन ट्वेल्व पेज नंबर वन थर्टी थ्री कुछ राम ने मोहन को कुछ दे दिया राम ने मोहन को कुछ नहीं दिया मुझे कुछ कहो कमरे में कुछ आदमी हैं पेज नंबर 134। वे लोग कुछ देर में पहुंचे वह लड़की कुछ लज्जित हुई कुछ और और कुछ बहुत कुछ सब कुछ जो कुछ कुछ भी कुछ और खाओ और कुछ दिखाओ कोई कोई किसी कोई किन्ही कमरे में कोई नहीं है किसी से पूछ लो ये मिठाइयाँ किन्हीं में बांट दो पेज नंबर वन थर्टी फाइव दफ्तर में कोई आदमी नहीं है किसी गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी घर में कोई पांच नौकर हैं कोई और और कोई जो कोई कोई भी कोई ना कोई मेरे पास कोई किताब नहीं है मेरे पास कुछ किताबें हैं पेज नंबर वन थर्टी सिक्स कौन कौन किस किसने किसे किसको किससे कौन किन किन्ों ने किन किनको किनसे कौन बाहर खड़ा है आप किससे मिलना चाहते हैं यह किसकी किताब है इन फूलों में तुम्हें कौन पसंद है तुम्हें कौन रंग पसंद है मैंने कौन गलती की पेज नंबर वन थर्टी सेवन आपको कौन सा सेब चाहिए यह चीज़ कौन सी दुकान से मिलती है घर में कौन कौन है घर में कौन कौन है तुम किन किन से बोले क्या क्या किस किसने किसे किसको किससे क्या किन किन्ों किन हैं? किनको है, किन किनसे क्या मैं वापस जाऊं क्या आप प्रधानमंत्री हैं क्या हुआ तुमने क्या देखा पेज नंबर वन थर्टी एट क्या बात है यह क्या किताब है तुम क्या काम कर रहे हो तुम कौन काम कर रहे हो क्या खूब अंग्रेजी तो क्या वह हिंदी भी जानता है क्या बेटा क्या बेटी मैं दोनों को प्यार करता हूं क्या गरीब क्या अमीर तुम क्या क्या चाहती हो आपने क्या क्या लाया तुम किस काम से आए हो तुम किसके बारे में बोल रही हो पेज नंबर वन फोर्टी टू अमीर आलू कलम गरीब गांव, चीज दिखाना देवता पास के पास प्याज प्रश्न बारे के बारे में लज्जित सदस्य सम्मेलन आदि कई खड़ा गलती गोभी थोड़ा दूसरा नौकर पूछना प्यार बांटना, बाल्टी लाना सब्जी